था भी मैंने कहूँ कहूँ सब कथा की हमने सब कथा कहती हम समय को सुंदर भी कहते सत्यता बे भी जा सकती है सत्यता कहे जाने कहा आनंद है तो उनका भगवान के अवतार लेकर के परामना सुनाए तो सबके मायने की सचना भगवानों के अवतार के कारण हमको सुनी थी सुंदर कथा उनको सुना शंकर जी से बाजो बात खुशी जा रो की आपसे कथा इतनी सुंदर कथा कहा सुना रहे कैसे आप मैं जाऊँ सुन लगू में सुना चलो मैं यही सुनी सुना तो आगे तो का होगा जरूर बता रहे कार्य जा रहे हो कथा सुना जा रहे हो जो जो कि समय दिया था, ना? का पसंद आएगा बताऊंगे क्या बताऊ क्योंकि नहीं और बड़ा सब्जा होना बड़ा मुश्किल है कथा सुनने के सुंदर को थोड़ी धन को बता देता करिएगा कथा सुनाया कथा चलाना आसान है उसी राज्य बताया है कि जहाँ कथा होती है सरोवर समान है और जो कथा है भगवान की वो मैं उसमें कहें भगवान करमात्मा को तो सरोवर में जोरदार है अच्छा सुनने वाले सरोवर में शिंग करेंगे स्नान करते हैं बताना तो चाहते है। कि थे। थे तो से क्या बता करते है तो ये बात कैसे कैसे को भगवान की गोल लीलाएंगे तो हम लोग यहाँ पर ज्ञान के बता दी हम सात भगवानी हर कहते उठाओ की भला हम क्या करें और में तो है। तो ने कितने के से, से भगवान अधिकांश सौ दिया सूचना दी भगवान पार्वती में यदि भगवान का एक लाल का उत्तर जी कोई बहुत शंकर जी को लग जाकर भगवान पर आए अपने लागे नहीं है इसलिए भगवान ने पूर्व हो अपने धाम में प्रधारने की कहा को बता दी जाए प्रकार में समाप्त हो रही लेकिन जाकर बताया वो बता दे लेकिन पार्क ने भी पूछा की ज्ञान क्या है पशु क्या है सब तीछ क्या है, तीछ तो है ये भी पूछा तो, तो बताते, ने बताते, ने ने वो बात जो है वैसे तो बता नहीं तो सब पहले समझ बताते बताते हैं बताते रहे। लेकिन आप गर्व हो उन्होंने पूछा क्या आप तुम्हारे उनसे कब हो गए जो भक्ति मैं हमें बताया सुनने पूछा था वो कि हमें अभी बहुत सुंदर बनता है कभी कहते हर का भवानी है अब हम कहते बात को लेकर प्रति उसने भगवान की कथा सुना रहेना सुना, सुना तो उसमें सुनाने वाला बच्चों तो है अभिमान भी कर सकता है कि, सकता कि जो कथा हमने सुनाई तक सुना दी उसे ने अपनी बुद्धि की सुनाई दूसरी बात ये की वो जरूरी कहे कि जो कथा हमारे स्वयं अभी अजभूत कथा है तो दिया नहीं है ये तुम सुना रहे सकता है लेकिन कहीं करी नहीं होगी कि नही होगी कभी आपको सी नहीं है बैठे हम तुमसे सुनाते हैं ऐसे चना कर ये कथा हमने अमुक से सुनी कहीं ना कहीं दिल होना चाहिए उसकी मनना सकते कथा सुनी तो उसको चाहिए कथा कोई कथा निये तो हम सुना रहे और उसी को आगे की कथा सुना रहे ज्ञान सुना उसी को सुनाना चाहिए अगर कोई तो उसका तो नाम नहीं होता तो उसका अंकार करता उसका अंकार करने के लिए भी है ये कथा चाहिए हमारी अपनी रचना नहीं है हमारी अपनी किसी की उत्पत्ति है कारण में सुना ज्ञान कहते तो, तो, तो, तो, तो आत्म तो गांधी हो जाए कन्दन गांधी हो जाए कलन तो भाव में कुछ हो जाए चौधरी जी पहले जो ज्यादा नहीं कहती है सुन लो ये ता दिणी। ता दिणी। तो इस प्रकार से बात होने में जानी नहीं होती लोग गुरु प्रकाश में ज्ञान हमको बताया सुनने वाले लोगों को ये माने नाम है, गुरु प्रधान प्रदान प्रकाशन बोले जा रहे हैं सुनने वाले तो, जो शुन्य जो शुन्य तो, तो, तो वालों को नहीं समझाएंगे लेकिन चाहिए कभी भी मैंने सुना बोला गुरु को के लिए और साधु श्रोताओं नाम तो इस भी इस ना तो इस तो इस ये लोगों के रखी हुआ कथा शुरू हो जाए तो यहाँ पर यह भारत था उसमें छूट होने का अब जो कुछ रहता होता सुनते सुनते लोगों के मन में कोई उत्पन्न अब वो जब उत्पादन करते हैं उस तरह से छुट्ट होने लगते है उनका समन करना भी आ रहे हैं भावना तो इस प्रकार के उनको सनक से जाने का पूछना हो तो करना चाहते हो उसके संबंध में तो पूछ दिया अपना बच्चे समस्तों का जो कथा संकट के हाथ लिए होगी शंकर के पार्वती हासिल होगी अब जैसे कथा संपर्क प्रसन्नता होती है तो तो मानो माने का आनंद व्यक्ति को आया और उसकी कथा में दूर हो जाए तो और उसको बताते हैं कहा आता है सार्वजनिक सब बताते हैं श्रोता में दो प्रकार कथा के संकटक वर्णन करते वक्ता कैसा होता है उसकी है। वो दिया। उसके द्वारा अब श्रोता कैसे होते हैं और वो क्या करते हैं सदा बताते हैं सता रखने को माने के बच्चों की सब भगवान बताइए सुनते हैं सुनते सुनकर प्रसन्नता हो गया है आनंदित हो जाए श्रोता श्री सर उसमें और शंकर जी को सरकार का क्या काम है और समय दामी सी जी तो अपने हाथ से बोलती है और शंकर जी को कि क्या को जब में तो अपनी भूमिका रहेगी और दूसरे भगवान तो तो तो तो तो तो तो तो तो के ये नहीं की। कि कि मैं जो को बातों सामने आपको बात कथा के द्वारा भगवान तो के जो सरकार आप को धन्यवाद आदि भगवान की कथा समय है संसार दूर कर देने वाली संसार को बनाने वाली है संसार संसार हो गया मुक्त हो जाए इसी कथा करते आ रहे थे की इस कथा जो है समझाया था वास्तव में हमारा भी बहुत अपने अनुभव सुनाई अब तक संसार का आज मैं नहीं है। संसार नम हो आपकी चपाते हैं प्रकार के आयतन और आपकी चपाते नमो हो अंत हो जाए, वो तो मिटाता है जो कुछ करना था सब कर दिया बेटा कुछ करना छत्तीसगढ़ भी अन्न हो गया परमात्मा का भ्रम हो गया हमारे मन में मोह था ने मोह आरोपित करो भगवान हुआ तो भगवान राम जो नहीं हो उसके नाम भगवान को भगवान शीतर मोह का आरोप होगा भगवान शीत जो मोह का आरोप किया असार तो तो तो तो आ जाए पहले हमारे मन में सपने शरीर था पर हमारे मन में लोह था तब तक अगर घर पटल में आई घंटे आकाश में बादल आ जाए आजू की आ जाए अठिया हो जाए इसकी खा जाए सबसे करें देखो कुछ सूर्य के घर हुआ में अगर मोह आता तो मोह को आरोपित करते गुरु आरोपित करते हैं अनुदेवित करते, करते, करते हैं तो तो वो अपना मोह अपना काम में वो मोह जो है दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं दूर नहीं हो गया दूर होगा परमात्मा क्या है कहता है वो ससम ज्ञान का ज्ञान परमात्मा को जो सुधार है वो ससम सभी संबोधन की भगवान क्या है और सरपंच के बैठे करते हुए भाव दिखा देते हैं और सदारंद भगवान राम समझो स्वरूप मन मात्र मात्र आनंद मात्र मात भगवान भगवान ना रहे आनंद मान रहे तो मोह नहीं मिले राम सच्चिकानंद नहीं कहा मोह निकाह न देता भगवान शक्तिदानंद स्वरूप मोह कानून को समझ में आएगा हमारा मोह मिलेगा तो ये बात हमारी समझ में आ गई भगवान राम को कोई मोह नहीं, तो नहीं। तो सब है कोई स्वरूप है कोशन तो स्वरूप है अनुदेश स्वरूप इससे मोह हो ही कैसे सकता है ये बात है। नाम काफी सुधार सभी कहते हैं की है, कैसे आपने तो दिखाई में ऐसा लिखता है जैसे हमारे कथा सुधार उसको हमने सुनाया किन्ना जो कि आकाश में चलना है सुभाष वर्षा होती चुंद्रमा चंद्रमा हो तो जो समाचार आता है तो उसके तो तो साथ अमृत वसा में अमृत व्यवसाय चंद्रमा करता है है जो तो है सुभाषक सुभाष सुभाषा करता है अमृत की बर्शा करता है जैसे चंद्रमा अमृत में बर्फा करता है आपको ये भगवान की कथा सुंदर कथा आई अमृत का समान आलाकाली आनंद देने लगे अमल कर देनाली बड़ी सुंदर कथा आपने सुना के कथा सुना ली मैं घर का सुभा के समान मगर प्रेम के साथ साथ हम सुन करके आनंदित हो काम तो तो इधर नहीं है अमृत को पीता लेकिन कथा तो हमने अपने काम दो की दोनों में सुना सुना कथा लेकिन अपना खेता आता है जैसे कोई बहुत मजबूर किसी भी बच्चे को प्राप्त हो जाए आता चला जाए कहे तो नहीं होगा सुनते जाते हैं मधुर कथा है की नहीं, नहीं आधार समझे हमारा हमारा सिद्ध आधार और निरंतर मधवीर है संकल्प के लिए संबोधन भगवान शिकलिए कथा इस प्रकार की है मधवीर जो मैंने इस प्रति बता नहीं है आप इस भी जो होगा उसका परमात्मा में स्थित होगा और वो जब इस कथा करना है को तो परमात्मा भाव स्थित रहते हुए तो परमात्मा का आनंद कथा के रूप में होकर के आता है वही आनंद कथा में जो आनंद है वो परमात्मा का आनंद वही निश्चर का आनंद कहें परमात्मा का परमात्मा का आनंद न हो तो कुछ नही दूंगे जितना परमात्मा आवश्यक होगा उसकी बुद्धि मन उतनी ज्यादा परमात्मा का आनंद उसकी कथा में आयेगा गलत होगा इसलिए घंटा जी के बुद्धि परमात्मा में बता हुआ है आपका इसलिए आपने ये कथा सुनाई बड़ी तो सुंदर मन कथा हो थी लगीवती है ही अब आखिर उसी बात को पार्वती जी ऐसी बराबर दो प्रकार और फिर कल देखूंगे पार्वती जी को राज पता जाना चाह रहा हूँ उत्तर कांग्रेस उत्तरकांड सूर्योत्तरकांड तो हो तो तो गया यहाँ इस जहां बोल पर, सूर्य उत्तरकाश हो गया जहाँ भगवान के रामराज जी का उस का वर्णन था उसके बाद आज सिंह का प्रश्न आता है और आरक्षण के प्रश्न के उत्तर की तथा आती है है, वो भी और के भी है और उसमें व्यक्ति होते हैं कम उठी होते हैं ये सभी कथा में आ जाता है जिनका विकास होता है अगर धर्म के नार खराब था भगवान की भक्ति के गया भगवान हो गया अच्छा करता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है अलग अलग हालांकि तरीके के एक भगवान शंकर की आराधना की लेकिन वो भी विभाग हो गयी ब्रह्मों को कहा भगवान की शक्ति प्राप्त हो गयी कार्थ हो गए परमात्मा हो गए है कि जो इसमान कर वो आप कभी नो अपने लक्ष्य को साफ होते आपका उत्साह रूप में